श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन 1885 सौ ईस्वी की नौ यात्रा भक्तों के लिए वे इतना क्यों सोचा करते हैं श्री राम कृष्ण देव का यह समझाना हाजरा महोदय द्वारा उनको इस प्रकार सोचने के लिए मना किए जाने पर उनका दर्शन तथा उत्तर प्रदान करना पुनः कभी कभी वे कहा करते थे बता तो सही बालक भक्तों को लक्ष्य कर इनके लिए मैं इतना क्यों सोचा करता हूँ इसे क्या प्राप्त हुआ उसे क्या प्राप्त नहीं हुआ मेरे मन में इन बातों की चिंता क्यों होती रहती है ये सब तो स्कूल बॉय हैं इन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है एक पैसे का बतासा लाकर भी मेरे समा, समाचार लेने के इनमें सामर्थ्य नहीं है फिर भी इनके लिए इतनी चिंता क्यों होती है यदि कोई दो चार दिन नहीं आता है तो तत्काल ही उसके लिए मेरा चित्त व्याकुल हो उठता है उसका समाचार जानने की इच्छा होती है मुझे ऐसा क्यों हुआ करता है जिस बालक से यह पूछा गया वह संभवतः कहने लगा महाराज मुझे क्या पता कि ऐसा क्यों होता है उनके कल्याण के निमित्त ही ऐसा होता होगा श्री देव, जानते हो ये सब शुद्ध सत्व स्वभाव के हैं काम कांचन ने अभी तक उनका स्पर्श नहीं किया है यदि ये लोग श्री भगवान में चित्त लगाए तो उन्हें प्राप्त कर सकते हैं इसीलिए मुझे ऐसा हुआ करता है यहाँ का मेरा स्वभाव गंजेली जैसा है गांजा पीने वाले को जैसे अकेले पीने में आनंद नहीं आता सांस खींचकर एक बार पीने के पश्चात दूसरे के हाथ में चिलम देने पर तब कहीं उसका नशा जमता है यहाँ की स्थिति भी उसी प्रकार की है फिर भी इससे पहले नरेंद्र के नरेंद्रनाथ के लिए जैसा चित्त व्याकुल होता था उनमें से और किसी के लिए वैसा नहीं होता यदि यहाँ आने में उसको दो दिन भी देरी होती थी तो उस समय मेरे हृदय को मानो कोई अंगोछे की तरह निचोड़ने लगता था लोग क्या कहेंगे यह सोचकर झाऊ की झाड़ी रानी रासमली के काली मंदिर के उत्तर की ओर अवस्थित झाऊ के वृक्ष समूह बगीचे का वह अंश शौचालय के लिए निर्दिष्ट रहने के कारण अन्य किसी कार्य के निमित्त उधर कोई नहीं जाता था ने, किसी समय मुझसे यह कहा था कि यह तुम्हारा जैसा झाड़ी में जाकर जोर से मैं रोया करता था हाजरा श्री प्रताप चंद्र हाजरा ने किसी समय मुझसे यह कहा था कि यह तुम्हारा कैसा स्वभाव है तुम्हारी परमहंस स्थिति है सदा तुम उनमें श्री भगवान में मन लगाकर समाजमग्न हो उनके साथ एक बने रहोगे किंतु ऐसा ना होकर नरेंद्र क्यों नहीं आया भवनाथ का क्या होगा आदि बातों को तुम क्यों सोचते रहते हो यह सुनकर मैंने विचार किया कि यह ठीक ही कह रहा है अब आगे ऐसा नहीं करूंगा तदनंतर जो ही मैं झाऊ की झाड़ी से लौटने लगा तत्काल ही मुझे वह श्री जगदम्बा यह दिखाने लगी कि मानो कलकत्ता मेरे सम्मुख है और वहाँ के सब लोग दिन रात काम कांचन में डूबे हुए कष्ट भोग रहे हैं देखकर मुझे दया आई मैंने तो सोचा लाखों गुना कष्ट उठाकर भी यदि इनका मंगल तथा उद्धार हो सके मैं वही करूँगा तब लौटकर मैंने हाजरा से कहा मैंने ठीक ही किया है सब सोच समझ ही किया है रे मूर्ख इन बातों से मुझे क्या मतलब स्वामी विवेकानंद द्वारा श्री रामकृष्ण देव को इस विषय में निशेष किए जाने पर उनका दर्शन तथा उत्तर नरेंद्र ने नरेंद्र ने एक बार कहा था तुम इतना नरेंद्र नरेंद्र क्यों करते रहते हो इस प्रकार नरेंद्र नरेंद्र करने से तुम्हें नरेंद्र जैसा बनना पड़ेगा राजा भरत को मृग का चिंतन करते हुए मृग बनना पड़ा था नरेंद्र की बातों पर मेरा अधिक विश्वास था इसलिए यह सुनकर मैं डर गया मैंने माँ से कहा माँ बोली वह बालक है उसकी बातों को क्यों सुनता है उसके भीतर नारायण दिखाई देने के कारण ही उसके प्रति तेरा आकर्षण है तब कहीं मैं शांत हुआ नरेंद्र के समीप जाकर मैंने कहा तेरी बातों को मैं नहीं मानता माँ ने कहा है कि तेरे भीतर नारायण दिखाई देने के कारण ही तुझ पर मेरा आकर्षण है जिस दिन वह नहीं दिखाई देगा उसी दिन से मूर्ख मैं तेरे मुख की ओर ताकूंगा भी नहीं जिस प्रकार अद्भुत श्री रामकृष्ण देव के विचित्र आचरणों में से प्रत्येक के भीतर कोई न कोई तात्पर्य निहित रहता था समझ न सकने के कारण उनके विपरीत चिंतन करने पर कहीं हमारा अकल्याण न होने लगे तदर्थ वे हमें इस तरह समझाया करते थे